महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व एक ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में वृत्त शुक्र संवाद का आरंभ धन्या धन्या युधिष्ठिवाच धन्य धन्यावद न दुखित्मास्ती है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 सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर भी हमें महान दुख प्राप्त हुआ है। कुरुश्रेष्ठ दुख्य संसारी मनुष्य जिसे दुख कहते हैं उस सन्यास का अवलंबन हम लोग कब करेंगे हमें तो इन शरीरों का धारण करना ही दुख जान पड़ता है विमुक्ता सप्तशतुत पंचभ इंद्रिया गुणस्थ अष्टाच पिताम न गति पुनर्भविय संसतव्रता कदा वह गमो राज्यम हिवा परम तपः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 पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं परम तब पितामह हम लोग भी कब अपना राज्य छोड़कर इसी स्थिति को प्राप्त होंगे विष्णु महाराज सर्व संख्यान गोचर पुनर्भावि विख्याचल विष्णु जी ने कहा महाराज दुख अनंत नहीं है जगत की सभी वस्तुएं संख्या के सीमा में ही है असंख्य नहीं है पुनर्जन्म भी नस्वरता के लिए विख्यात ही है तात्पर्य कि इस जगत में कोई भी वस्तु अचल या स्थाई नहीं है नापी मंडसे राज उद्योगादेव धर्म अज्ञा काले नमेश तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोषकारक होता है क्योंकि वह आसक्ति का हित होने के कारण मोक्ष का प्रतिबंधक है तो तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि तुम सब लोग धर्म के ज्ञाता हो स्वयं ही उद्योग करके श्रम दम आदि साधनों द्वारा कुछ भी काल में कुछ ही काल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो निशम सततम देपते पुण्य पाप योग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 तथा तो कर्म फलहृदेह रंजित विवर्णों वर्णमाश्रिंत्य देहेशु पर जैसे अंधकार मयी वायु मैनसिल के लाल पीले चूर्ण में प्रवेश करके उसी के रंग से युक्त हो संपूर्ण दिशाओं को रंगती दिखाई देती है उसी प्रकार स्वभावतः वर्ण विहीन यह जीवात्मा तमोमय अज्ञान से आवृत्त और कर्मफल से रंजित हो वही वर्ण ग्रहण कर अर्थात विभिन्न शरीरों के धर्मों को स्वीकार करके समस्त प्राणियों के शरीरों में घूमता रहता है ज्ञान यदा जंतु अज्ञान प्रभुतम व्यपोहति तदा ब्रह्मा प्रकाशति सनातनम जब जीव तत्वज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देता है तब उसके हृदय में सनातन ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है अनत्न तस्मान मुक्ता महर्षि संहार ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रियात्मक यत्न से साध्य नहीं है इसके लिए तो देवताओं से ही संपूर्ण जगत को और तुमको उन पुरुषों की उपासना करनी चाहिए जो जीवन मुक्त है अतएव में महर्षियों के समुदाय को नमस्कार करता हूँ अस्मिन्नर्थे पुरा गे तृणुस्वैकमनाप यथा दैत्येन मित्रेण भ्रष्टैर्य चेटिता निर्जते न सहाजेन इतराज्येन भारत अशोचता शत्रुमध्ये बुद्धिमान साय कवला नरेश्वर इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है उसे एक चित्त होकर सुनो भरत नंदन पूर्व में मृत्यासुर पराजित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 काचिन पराजित्याद्य न व्यथाते पूर्व काल की बात है कि वृत्तासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य उसे पूछा दानवराज तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है तो भी आजकल तुम्हारे चित्र में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है इसका क्या कारण है वृत आच सत्य तधि संशय झम न शोचा नृस्या भूतां गतिम् मृद्धास ने कहा ब्राह्मण मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से जान लिया है इसलिए मैं उसके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूँ काल संचोदिता जीवा मज्जंते नर के वसाह परितुष्टान सर्वाणि दिव्यान्याहर मन हीषि काल से प्रेरित हुए जीव अपने पापकर्मों के फलस्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं और पुण्य के फल से वे सब के सब स्वर्गलोक में जाकर वहाँ आनंद भोगते हैं ऐसा मनुष्य पुरुषों का कथन है छपे तम काल हम गणितम काल चोदितावशेषेण काल संभवंते पुनः पुनः इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्मफल भोग द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगने से बचे हुए कर्म सहित काल की प्रेरणा से वे बारम्बार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं तेरे सहस्राणी गरक में निर्गक्ष वसा जीवा काम बंधन बंधना कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव सहस्त्रों बार त्रियक योनि तथा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 कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है तिर गति नरक मनुष्य दैवच सुख दुखे प्रिय द्वेश चरित्पूर्वमें व प्राणी पहले ही सुख दुख तथा प्रिय और अप्रिय विषयों में विचरण करके कर्म के अनुसार नरक तिर मनुष्योनि अथवा देव जोनि में जाते हैं कृतांत विधि संयुक्त सर्वलोक प्रपद्यते गतम गच्छी चाथ्भानम सर्वभूता समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही प्रचालित हो सुख दुख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग पर ही चलते हैं काल संख्या तम सृष्टिस्थितिपरायण तम भाषमा भगवान्ष न प्रत्यसत धीमा दुष्ट प्रला स्वतकस्मात्सते जो काल नाम से प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालन के परम आश्रय हैं उन्हें परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृद्धासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उससे कहा तात्त तुम तो बड़े बुद्धिमान हो फिर ये असुर भाव के विपरीत दोषयुक्त निरथक वचन कैसे कह रहे हो? होनीषिणाम मैं यज्ञ न पुरातपतम महत वृतासुर ने कहा ब्राह्मण आपने तथा दूसरे मनीषी महानुभावों ने यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लोभ से बड़ी भारी तपस्या की थी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 ज्वाला परिप्त वैहायसादीयसूता मेरे शरीर से आग की लपटें निकलती थी और मैं ज्वाला मालाओं से घिरकर सदा आकाश में निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया था ऐश्वर्यम तपसा प्राप्तम भ्रष्टम तच्च स्वकर्म भी धितीमा स्था य भगवन इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया था वह मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया तथापि तो मैं धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूँ युजुना महेंद्रेण पुंसा साधम महात्मना तथो मे नारायण प्रभु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 हरी मश्रु तथा संपूर्ण भूतों के पितामह हैं नौनम तो तस् तपसास्ति वही यद हम प्रमेक्षा मि भगव कर्मण फलम भगवन, भगवन अवश्य मेरी उस तपस्या का कोई अंश अभ्यशेष रह गया है अतः मैं उस कर्म फल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूँ ऐश्वर्य वे महद ब्रह्म वर्णेकस्म निवर्तते चापि पुनः कथम ऐश्वर्य उत्तम अणिमा आदि ऐश्वर्य और महद्ब्रह्म किस वर्ण में प्रतिष्ठित है तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है कस्मा भूता जीवंती प्रवर्तन्ते तथा पुनः कि फल प्राप्य जीवतिषति शाश्वत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 द उक्त स पुने तैयान तत्णुराज सिंह मयोच्यम पुरसमचित सह सोदरी ये पुरुष प्रवर युतिष्ठिर उसके ऐसा प्रस्त करे करने पर मुनिवर शुक्राचार्य ने उस समय उसे जो उत्तर दिया उसे मैं बता रहा हूँ तुम तो अपने भाइयों के साथ एकाग्र होकर सुनो इतिश्री महाभारते शांति पर्वणी मोक्ष धर्म परवड़ी वृत गीतासु एक उनाशीत्यधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार सी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वृत गीता विषयक दो अध्याय पूरा हुआ